योगा में कह करके योग का उपदेश करने के लिए शास्त्र का आरंभ हुआ और योग का लक्षण किया योग वृत्ति से, यो से योग शब्द तो बनता है तो योग का तो समाधि एक कहा गया योग है आठ अंग वाले अष्टम अंग है समाधि यहाँ अंगी योग आठ अंग वाले योग का ही उपदेश करने के लिए शास्त्र है इसमें चित्तवृत्ति निरोध में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं करने से सर्ववृत्तियों का निरोध ऐसा नहीं केवल वृत्ति निरोधक तो दो मुख्य दो ये एकाग्रम और निरुद्धम चित्तम प्रथम है क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम तीन अवस्था है योग पक्ष में नहीं है चतुर्थ है एकाग्रम पंचम है निरुद्ध एकाग्र होता है संप्रज्ञात समाधि निरुद्ध है असंप्रज्ञान समाधि संप्रज्ञात समाधि में ज्ञान रहता है सप्तुण रहने से प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान रहता है वो भेद ज्ञान वृत्ति है वो वृत्ति का भी निरुद्ध हो जाएगा असंप्रज्ञात समाधि में सब वृत्ति का निरुद्ध होता है कहा संब्द्रहण नहीं करते संप्रज्ञा योग कहा जाता है चित्तुणात्मक प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील है उसमें प्रख्या चित्तत्व रजतम संस्कृत अविस्तर विषय कहा अवस्था में अवस्था भेदवती दिखाती अवस्था ललगे प्रख्यूपम तदे तमस्ताव न प्रख्यूपम ये चित्त चित्त पारण सी ये प्रख्या सत्त तत्वा किंचिदुे ये नहीं ना ये नीचे राज चित कक्षा प्रवृत्ति स्थितशील्वागुण प्रख्यारूपमी चिंतस रजस्तमोद्या संस्कृत आयुत्तरित्र चित्वित पर चित्व तदे प्रख्यारूपत सत्तान्य चितक्षा प्रकाश जानते चित्तमी सत्त प्राधान्य तत्व प्राधान्यस्ते प्रधानमंत्री तत्व प्रधानमंत्री सीतमें तधान्य सत् की प्रधानता है।, है तत्र अति तित्ते तत्वा किंचिदेजस्तम समें बवत तद्ह सरदारे तान्य क्रिया तत्व तत्व के अच्छा कुछ न्यून रजस्तम की सत्वा किंचित गुण है उन्नी कहते न्यून मी लगा देंगे सब गर्गत न्यून हो जाएगा कुछ कम है रज समय यदा मित्र समय परस्पर समान है रजगुण तब तमुगुण समान है सप्तुण से कम है तो समान हो जाते हैं तथा अवस्तर चितीय शब्दादे है कानी को प्रियार्य प्रिय है द्वितीय भी प्रिय है रजगुण है तमुगुण भी है ऐश्वरक्रियविक्रिय प्रियार क्रियो तत्तम ध्यान रजस्तम संस्कृत होता है चुनाव ऐस्तर प्रियर क्रिया ये चिस्तः तरय प्रियरक्रियव्रिय सत्तराधान्यलु चित तत्व प्रणिजित करती तत्वगुण तो अधिक होने से चित्त तत्त्वों को जानने के लिए एकाग्र होकर स्थिर होना चाहता हुआ फिर भी तत्व तमता अनिवार्यकम तत्व अभिमन्यमान तत्पणित करती तत्व में मन स्थिर करना चाहता है किंतु तत्त्व तो तमगुण से ढका है जब चित्ता में तम गुण है तत्व आवृत है तमता तत्व अभी तो डा हुआ है तत्व तत्व के ज्ञान नहीं होने से फिर क्या होता है अनिमाज ऐश्वर्य तत्व उसको अभिमान करता है ही तत्व है वास्तव तत्व का ज्ञान नहीं होता है तो अनिमाज अनिमारे ही इसको तत्व मानता है स्वर्य को तत्व अभिमान्य मानता तत्व का अभिमान करता है करके तत्प्रणित का निकाय करके मन उसमें लगाता है प्राणी प्रणित क्षण थोड़े क्षण लगाता है तो योग में ये विघ्न बहुत है योग वस्तुता निर्विकल्प समाज को, तो को प्राप्त करना है चित्तवृत्ति निरोध करके या प्राणायाम थोड़े करने के बाद ध्यान शुरू करते कुछ ना कुछ इसमें आएगा सिद्ध कथन है विघन रूप से कसन है कि आदि विघ्न है उसे हटाना चाहिए इसे थोड़े कुछ प्राप्त हो जाता है कि लगता है यही योग का फल है कम गुण से ढका गया सबको तो ज्ञान नहीं होता है कुछ थोड़ा प्राप्त हो गया मानता है ही हो गया मुझे प्राप्त हो गया अभिमान करके फिर उसमें आगे बढ़ता है और सबको तो ऐसे रह जाता है यही मुख्य होता है विघ्न यहाँ सब गुण अधिक होने से तत्व को जानना चाहता है मन लगाना चाहता है किंतु अज्ञान से ढका गया तम से ढका गया जब अनिवार्य अवसर है तो तत्व तो मानता है अभिमान हो गया कोई प्राणायाम करके संस्था में कंपनी सोय हुआ हेली गया कुछ सोया हुआ बस तो सोचता तो तो पुछ है कि हम कभी सिद्धि मिल गई लोगों के साथ दिखाते दूसरा किसी कांप रहा है तो उससे कुछ नहीं होता है किंतु ऐसे अभिमान तो छोटी चीज में ऐसे कुछ नहीं ज्ञान के कारण हो जाता है और इस पर किसी को कुछ सिद्धि मिल गई बहुत इसमें अनिमा लघिमा आदि सिद्धि है तो प्राप्त तो होने के बाद वो फिर बात है लोक में उसको देखा करके लोग मानते बड़ा महासिद्ध है मरे जानिए ऐसे मन की बात बता दिया चमत्कार दिखा दिया लोग सामान्य लोग उसमें महत्व बुद्धि करके आशा अच्छा मानते हैं और ये साधक तो फिर अपने लक्ष्य शिक्षित तो हो जाता है प्रणित धर्ते थे क्षण थोड़ा मन लगाना चाहता है अस्तर जान वाली को किन्तु तो अतर जताक्षित मानन तथा तो प्य अलग स्थिति तत्प्रिय तो मात्र मवती इसलिए प्रियमी स्तर उसको प्रिय होता है कि वो उसमें मन एकाग्र नहीं रख पाता है वो भी प्रार्थना नहीं कर पाता है जितेंद्र उसको सिद्धि प्राप्त करके प्रदर्शन तो कराते हैं अथवा अपनी को अधिक मानते हैं और बहुत लोग सिद्धि तो प्राप्त नहीं करेगी जुटा सिद्धि की हमारे पास एक कह रहे हैं अपने आप को धोखा देते जूकर करना चाहते हैं बहुत लोग ऐसा है सिद्धि प्राप्त करे कोई तो नहीं की सिद्धि प्राप्ति के बिना कोई कुछ कुछ करता है साधन बजे ना फिर आगे करता हमको मिल गया कुछ ये होता है इसी प्रकार इन्हें अनुवाद प्रिय माता में होती उसका प्रिय केवल हुआ पत्रा की अलग स्थिति अलग सा स्थिति है ना कि उसमें स्थित नहीं हो पाता है तत्प्रिय मात्र भगवती फिर उसमें स्वभाव का स्वभावना अनिवार्य स्तर में स्थिर नहीं हो पाता उसको प्राप्त क्या करेगा तत्व ज्ञान नहीं हुआ अस्तर को तत्व अभिमान करके उसमें मन लगाना चाहता है किन्तु उसमें स्थित नहीं होता है रज से अधिक होकर मन चले चित्त शब्दादित सरस वेमा निर्वैव में स्वभावतः प्रेम अत्यंत निरूढ़ है दृढ़ है तरत राहित इसमें कुछ शास्त्र प्रवण उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं होता है विषय को चित्त भाग जाना ये स्वभावत जैसे जल रखेंगे डाल दिया तो नीचे गोर बह जाता है इस चित्त का स्वभाव निशयगर बह जाना प्रयत्न करना नहीं पड़ता है हाँ उसको विषय को जातक को करके तत्व में लगाना है जैसे पानी बह जाता है उसको रोकने के लिए बहन करना पड़ेगा बहाने के लिए कुछ करना तो नहीं कुछ नहीं तो अपना इसी प्रकार पर जाता है स्वभावित्र में निय उससे चल जाता है चित्त लिखा है आगे का चित्तम चित्तम दत्य सूचय चिचित मूलचित दिखाते ये चिस्त तो हो गया अगे मूढ़ दिखाते तदे तमसाद अधर्मा ज्ञान वैराजानदम होती तदवे चित्त तमसाद तमस युष्ट होता है यदि तमोरघ विजि प्रसुत तम सं असत तत्व रजत तमस्तम अधर्मा आदि प्रश्य तनो रजो भी जित प्रकृत रज को जीत करके रज से अधिक हो जाता है रजोगुण तनुगुण समान से पहले तनुगुण अधिक हो गया रज को जीत रहता है फैला गया तनुगुण अधिक बढ़ गया तथा क्या चित्त तत्व तमु समुण अशक्त रजोगुणी चित्तमें तत्व था उसका आदरक है तम उसे तम को समुचार में हटाने के लिए असमर्थ हो जाता है तमोगुण कौन है तो उसको हटाएगा अविक हो गया फिर अभ्योगुणों का असमर्थ नहीं रहता है असमर्थ हो जाता है तम स्थगितम चित्तम तमोगुण हो जाता है तम अगित होकर चित्तम अभर्मादी फिर अभर्मादि करता है अधर्माद सटी अज्ञानंत विपर्य ज्ञान अभाव प्रत्यालंबन तो निद्रा ज्ञान उत्तम पहले कहा है अज्ञानंत विपर्य ज्ञान अभाव प्रत्यालंबन चय अभाव्ञान और अभाव प्रत्यालंबन से निद्रा ज्ञान निद्रा तो भी एक दृष्टि का अभाव प्रत्यालंबन निद्रा की अभाव आशित होता है अभाव कारण में तस्या आलंबन दत मूढ़वस्था सूचिता क्षेत्र कांटा है सर्वत्र इसका मूलक्षिता मूढ़वस्था तमगुणी है अन्तीमसान विद्धम अभरम अज्ञान वैराग्यवती अधर्म अज्ञान अज्ञान क्या धर्म ज्ञान और निद्रा ज्ञान अवैराग्य वैराग्य काकार ऐश्वर्य आकार युक्त उपगम उपगत युक्त हो जाता है तदे कक्षीण महावरण प्रद्योतमिद रजमात्र धर्म भवति अनेक अने का जब तमसान भी तो तमगुण अधिक हो जाता है अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनेत से ईश्वर होता है अने का अटिका सर्वत्र इच्छा प्रतिघाधन ऐश्वर्य वे स्तर के बाद औश्वर्य स्तर जो इच्छा करते हैं सत्य संकल वही हो जाता है जिसके बाद ये ऐश्वर्य आएगा तत्वगुण अधिक पर रजगुण अधिक पर इच्छा जो करेगा पूर्ण हो जाएगा और अनैर्य सर्वच्छा प्रतिघाता जो चाहगा नहीं हो कुछ नहीं होगा पर ना तमगुणाधिपन अधर्माद्या चित्त अधर्म आदि अज्ञान धर्म ज्ञान निद्रा ज्ञान वैराग्य का अभाव युक्त हो जाता है अधर्माद्या चिंतन यदा तदे चित आविर्भत अतगत तम पटल तरह वही चित्त चित्त सत्तम चित्त रूप से परिणत सत्व गुण है आविर्भूत सप्तम आविर्भतम सप्तम चित्त सत्य सत्वगुण प्रकट हो जाता है रजोगुण तमगुण अधिक होने पर सत्वगुण रहते हुए भी धका रहता है तमोगुण जागृत रहता है जब रजोगुण तमगुण कम हो गए सत्य गुण अधिक होता है तो आविर्भूत प्रकट हो जाता है आविर्भूत सप्तम सत्यगुण प्रकट होता है तो अवगत तम पटल जो तम पटल तम आभरण पटल आच्वन करने वाला ये अपगत होता है सरजकम रजता सरजस्क रजगुण भी तमगुण अपगत हो गया तब तदा धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वराणी अवगत्य है धर्म ज्ञान वैराग तो ये तो प्राप्त करता है सत्यगुण अधिक पर ये कहा गया है भाष्य में तदेव महावरणं प्रक्षिणमुवरण दक्षिण मोहरण यो अज्ञान आवरण जगत तम पटलक्षिण हो सत्तगुण अतिगे सरवत तद्यतम प्रकाशना होता है सत्तगुण का कार्य तद्युतम अनुद्धम रजना रजोनात्रे अनुबिद रजत मत्र तल प्रजति सत्तगुण अल प्रज धर्म ज्ञान वैराग्य स्वयोग ऐश्वर्य पवती धर्म हिंसा ज्ञान योगजन धर्म ज्ञान वैराग्य है, है। वतिकारैराग्य वैराग्या बताएंगे और ऐश्वर्य विभूत ऐश्वर्य ये सब किस समय आ जाता है तत्वगुणी पर ठीक है मोहतम तदेव आवरण मोहता तक मोह आवरण मोह का तो तम है तदेव चावर मोहरूपतम तो ही आवरण है जिसकी समय महावरण प्रक्षीण हो गया से तो प्रक्षिण महावरण हो गया तमगुण क्षीण हो जाता है प्रक्षिण प्रत्य प्रत्यक्ष क्षीण तत तो अत्यंत क्षीण हो गया समोगुण सत्वगुण बहुत हो गया रजगुण स्वत्त भी है अतएव सर्वोत्त विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंग पुरुष तो प्रद्योत्तम प्रद्युतमान सर्वतः प्रद्युतमान प्रकाशमान प्रकाशमान होने के लिए कहा अविषेत लिंगमात्र अलिंग कुल्ते अभिषेष है सामान्य वित्त से महाभूत पहले सृष्टि बताएंगे प्रकृति से महत्वपूर्तिपत्ति होती है बुद्धि उससे तन्मात्रा की उत्पत्ति हो तन्मात्र से अहंकार प्रकृति से अहंकार अह, नहीं मप्प तो से अहंकार अहंकार से त्रा फिर महाभूत स्थूलभूत है स्थूलभूत होते विशेष इसे विशेष हो तो गया स्थूल महाभूत हो तो पंच स्थूल श्रीतर व्यादि ये विशेष हो गए छोटा स्थूल महाभूत पंच से अभी तक से अहंकार और पंच सन्मात्रा ये सामान्य तन्मात्रु तूलभूत में है और अहंकार पांच तन्नात्र अविशेष विशेष हो गया महाभूत तो स्थलभूत है और अभिशेष हो गया पंचत में लिंग है महात बुद्धि लिंग है ज्ञापक है अलिंग हो गया प्रधान प्रधान का लिंग है बुद्धि प्रधान का लिंग नहीं अलिंग हो गया प्रधान और अलिंग के बाद पुरुष है पुरुष है चेतन ये पदार्थ में प्रकाश नाम होता है चितु जानता है दिशे चालीस तरह लिंगमात्र अलिंग पुरुष के प्रदान प्रकाशनाम है प्रकाश तो न धर्मय ऐश्वर्या कल धर्मय धर्नाय का धर्मय ऐश्वर्या धरनाय दिखाई ह हाँ, धर्माय ऐश्वर्या धर्माध्य ऐश्वर्य कहते क्या धर्म ज्ञान वैराग्य के लिए करते धर्माध्य ऐश्वर्या कल्पते धर्मादि धर्माय ऐसे धर्म आय ऐश्वर्या न कल्पते धर्म के लिए ऐश्वर्य के लिए कभी होता है क्यों नहीं होगा प्रभु के तत्व होने पर भी प्रकाशमान होने पर भी धर्म में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करेगा ज्ञान है वैराग्य है धर्म ऐश्वर्य नहीं होगा धर्माय ऐश्वध्याचरण तो स्वल्प धर्म इतरे के लिए प्रवृति चाहिए प्रवृतिया इसलिए अनुद्धम रजमात्र अनुद्ध रजोनात्र है रजोगुण तो स्वल्प फिर धर्मितर प्राप्त करेगा प्रवृत्तिभाविता रजतः प्रवर्तकर्माद रजुगुण प्रवर्तक प्रभृति रजोगुण से होती हैजोगुण कल्प रनते धर्मादि तदन संप्रज्ञात सर मधुभूमिक्योतिषो मध्यम योगि चित्तसत्व संगत यहाँ संप्रज्ञात समाधि ये चार प्रकार योगी होते हैं प्रथम तो कल्पिक ता मधुभूमिक प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीय च ये आगे आएगा तृतीय अध्याय के एकावन सत्र चार प्रज्ञा ये प्रथम कल्पिक प्रथम अवस्थान मधुभूमि का द्वितीय है तृतीय प्रज्ञा ज्योति और चतुर्थय अतिक्रांत भावनीय इस चार में से जो मध्यम दो है मधुभूमि का प्रज्ञा ज्योति ये दोनों का इसमें ग्रहण हुआ यदि संप्रज्ञा समाधि ते संप्रज्ञात के अंतर्गत जो दो द्वितीय तृतीय है मधुर भूमि का और प्रज्ञा ज्योतिष दो है मधुर का और प्रज्ञा ज्योतिष ये दोनों जो, जो मध्यम है चारियों से मध्यम हो योगी न हो योगी का नाम है चार प्रकार योगे संकल्प तो वाले मधुर भूमि का प्रज्ञा ज्योतिष अतिक्रांत लाभीय इसमें जो मध्यम दो है योगी इन दोनों का शिष्टा तत्व समृद्ध दोनों योगी का शिष्टा तत्व कहा गया इस प्रकार सत्व गुण अधिक है परस्पर उस समय धर्म ज्ञान वजह स्तर हो जाता है संप्रति अतिक्रांत भाव ध्यान चतुर्थ से शिष्टावस्थान आ रहा जो चतुर्थ योगी एक अतिक्रांत भावनीय भावना को अतिक्रांत करके ध्यान करने वाले चतुर्थ योगी चिकी की अवस्था कहते तदेव रजोले सलापेत सलुपनिष्ठ सत्पुरुष अन्यता धर्मेघानोमी धा तत्पर त्रसख्यान में ज्याच के ध्यान ये एक संख्या समाधि सुरुअ अवस्था में योगी युग सधि युग तदे रजोले समलापेत पहले पूर्व में तत्वगुण अधिक था अरुण रज मात्र अनुदेश कल्प रजगुणता इतने धर्म ईश्वर करने के समर्थता चित्त अब रजोले तो मल रजोले तूपल रही पाया सत्वगुण केवल रा तरूप प्रतिष्ठम तरूप व्यक्ति है चित्त सत्वगुण सत्वगुण तदुप्रतिष्टम सत्व पुरुष अन्यथा काम संप्रज्ञात ना भी सत्वे और पुरुषम प्रकृति पुरुष का अन्यता क्या है? अन्यता भेद भेद अन्य भाव अन्यता अन्यता की ख्याति ज्ञान भेद ज्ञान प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान प्रकृति उसका कार्य ही महत्व सत्वगुणादि ये प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होता है ये सम्प्रज्ञा समाधि में इसको कहते धर, धर्म में जो ध्यान धर्म में ज्ञान समाधि ये ध्यान की युक्त होता है तत्परम प्रसंग इसको परम प्रसंग प्रसंग नहीं ज्ञान परम उत्कृष्ट प्रसंग कहते विवेक से जो शुद्धि की प्राप्ति होती है अपर निकृष्ट प्रसंख्या में एक प्रसंग में एक परम प्रसान टीका चित्तम रजो लेता, लेता लो नहीं। लेता लो नही रजो लेता मलाद अत्यम राज्य ये जो था तो या आप वा वा जो उससे रजस्वलजगुण थाजमल उचित अत अवगत अतव सर्वप्रतिष्ठ रुण सर्वप्रतिष्ठा तब तेज अभ्यासवैराग्यपुटताक प्रबंध विद्रुतरजतमल बुद्धिसत्तनीयतिष्ठायां दिसेन्द्रिय प्रयात से अनवचित अधिकार परम कार्यम कार्यकारिवेक अवशिष्य अभ्यास वैराग्य अभ्यास वैराग्यक प्रबंधव रजतमल अभ्यासवैराग्या चित्र का निरोधक बार बार अभ्यास और वैराग्य भी चाहिए किसी साधन में किसी मार्ग में चले वैराग्य तले वैराग्यवशक ही अभ्यास वैराग्य वैराग्यकता एक औषधि निर्माण की पद्धति है कुट पाकर औषधि को तो रख करके उसके पत्र में लपेट देंगे। अंदर औसध उसको ऊपर बाहर पत्र लगा देंगे पत्र लाकर कर अग्नि में लेकर पकाएंगे कुटक के अंदर औषध रहेगा अग्नि पकाएंगे तो कुटक आकर होता है ये पद्धति से औसध पक्क होता है इसी प्रकार यहाँ अभ्यास वैरा जो होना है अभ्यास वेरा बहुत होने पर, पर पुटता का प्रबंध लगातार चलता रहा पुटता का प्रबंध लगातार चलता है तो दृढ़ होता है धीरे धीरे पहले पहले तो काम होता है अभ्यास करने के लिए भी बहुत पहले प्रारंभ में बहुत प्रयास करने पर आगे समाज भी अभ्यास कर सकता है और वैराग्य भी धीरे धीरे दृढ़ होता है अत्यंत वैराट्य चाहिए उसके पुटता प्रबंध प्रवाह से बार-बार पकाने पर अभ्यास गई धीरे धीरे करते करते अधिक होने पर विद्युत रजस्तम रजगुण समगुण तो मल विद्युत विद्युत रजस्तमल ये चित्त के चित्त का रजगुण समगुण मल नष्ट होता है इस अभ्यास वैराग के द्वारा इसी बुद्धिशत्त तपन ये जैसे सुगन्ध को पकांगे करें उज्ज्वल जता है तपनीय से सुवर्ण के समान बुद्धि सत्य तपन्य हो गया जब इसे पुटता प्रबंध से स्पष्ट पका करके मल तो हट जाता है तभी तो प्रकाश न अत्यंत उज्जवल हो जाती सुवर्ण उज्ज्वल हो जाता है इसी प्रकार स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाता है स्वरूप प्रतिष्ठा में कर वित्तेन्द्र प्रत्याय तस्त विशेष इंद्रिय में प्रत्याह हो गया वित्त इंद्र हट गई तभी स्वरूप प्रतिष्ठा में तो सत्ता अधिग्रहण करेगी विशेष इंद्रिय हट करके अनवत अधिकार तैयार अधिकार कार्य विचारंभ नहीं करता है अधिकार अधिकार कार्य आरंभ नहीं होता है तो विशेष ग्रहण नहीं करता है तो समस्त स्वरूप निश्चित होता है अवसर में होता है निश्चित अधिकार है कार्य आरम्भ रही हो जाता है अनवश तौर विचार होता यार कार्यकारिणी के का ज्ञान कार्यकारिणी समर्थ होता है जब तक अन्य कुछ कार्य इंद्रिय ग्रहण करता है तब तक के का नहीं होती है जब सबसे हट करके सत्यागो करके शांत हो जाता है तब कार्य ज्ञान होता है कार्यकारिणी ज्ञान प्रज्ञान कार्यकारिणी विवेक ख्या विवेक ख्याति ज्ञान कार्यकारिणी परम कार्य परम कार्यम अवशिष्य अस्थम विवेक ख्याति केवल रा अक्ति बाकी तो कार्य समाप्त हो गया विषय इंद्र प्रचार हो गया बुद्धि सप्तः हो गया तब तो केवल कार्य रहता है विवेक ख्या कार्य वो प्राप्त करता है भाष्य में ज्या है सप्तुरुष अन्यथा खातिमात्र ये सप्तुर ख्याति है ही ये अन्थाख्याति ज्ञान है प्रसंप्रज्ञात सधि वो संप्रज्ञात संप्रघात का नाम धर्मेय धर्मेख ध्यानगम ध्यान से युक्त है धर्मेघ परम वैराग्यम परम वैराग्यूप अवस्था में चुप्त है ठीक है पुरुष सप्तुर मिस्त धर्म में ध्यानोपद सप्तपुर का इतना चित्तम चित्त में वित्र व्यवहार सब समाप्त हो गया सर्वित तो हो गया केवल प्रकृति पुरुष का व्यय ज्ञान होता है तब जो इतने मात्र होता है वो चित्तम ध्यान से युक्त होता है धर्म में तो ध्यान समाधि संप्रज्ञा समाधि तब धर्म ध्यान उपगम ज्ञान युक्त है धर्म मेंगस्त वक्ष्य थे समाधि आगे कहेंगे धर्म निर समाधि के स्पष्ट करेंगे अत्री जन प्रसिद्धि इसमें योगी जन कहते धर्म लेख ध्यान चितम प्रसंख्यान क्या थे क्या ध्यान न्यान करने वाले योगी लोग कहते परम प्रसंख्यान प्रसंख्या ज्ञान परम प्रसंख्यान है प्रकृष्ठ प्रसंख्यान प्रकृष्ठ ज्ञान एक विवेकजन्य सिद्धि होती अपर है, है। अभी अभी। पर होने प्रसंख्या विवेक छाती की पराकाश का सप्त भेद ज्ञान होता है विवेकिकादी की अंतिम सीमा है यह परम प्रसंख्या में प्रसंख्या में पहले विवेकी क्या ज्ञानों के प्रसंख्या पहले विवेकजन्य तो पहले वेद ज्ञान होता है प्रतिबूत तो का अपर प्रसंख्यान वेद ज्ञान अभ्यास वैराग्य होने पर दीर्घ हो जाता है पराकाश का अंतिम चुनाव यह परम प्रसंख्या सप्तुरुष अन्यता का मात्र चित्तम धर्म में अत्र योगी जन प्रसिद्धि तत्परम प्रसंख्यान इसे कहते आदित्य बहुत जन एक आतक्षा के आत न करते हैं सत्तपुरुषण की मिथं चित्तमें सत्तपुरशन क्या सत्तपुरश अतः मैं चिंत धर्मेघपर्यतम धर्मेघ सभी प्रसंग तरम प्रसंग परसंग प्रसा अति परसान प्रतिष्ठ समाधि समाधि पराकाष्ठा, पराकाष्ट गाय चित्त समाधिकरण तरह धर्म धर्म और अवैध विवक्षा हैं। ये प्रसंख्या ज्ञान है चित्त में चित्त है आश्रय है चित्त के, तिस्ता को तिस्ता को के साथ समानधिकरण था प्रसंख्यान चाहते थे चित्त को चित्त तो प्रसंख्या कहते कहें अन्यता चाहते थे ज्ञान है चित्त तो धर्म और धर्मी धर्म हो गया अन्यथा अन्य धर्म में चित्त धर्म धर्मी और अवेद विवस्था करके चित्त समानाधिकरण अन्य में चित्त का समानाधिकरण कहा गया चित्त ही अन्यथा नहीं अन्यथा ख्याति चित्त में है तो भी इसे धर्मधर्मी अवैध विवक्षा करके इसे समानाधिकरण का चित्त तदरुप हो जाता है नीलम उत्पलम उत्तल कमल है नीललुपे तो नीलम कहा तो नीलुपाले तो नील कहा जाता है धर्म ये धर्मधर्मी सामना प्रयोग होता है वो करीते अभेद विवेक्षा करता है विवेक हान हेतुशक्त उपादन हेतु नीरत साम अवतरिशक् साधुताम साधुतांच विवेक दर्शय विवेक जो अन्य ज्ञान है तो तो कार्य है सप्तुण तो समाधि का निवेद है जो अन्यता है ये वेदांत प्रक्रिया की प्रक्रिया में थोड़ा भेद वेदांत में ये भारतीय कार्य करते हैं वेदांत मत को खंडन करने के लिए कुछ कुछ कहते हैं तो कोई जरूरत नहीं वेदांत में ब्रह्माचार वृत्ति वेदांत श्रवण करने पर अहमद सिंह ब्रह्म वृत्तियों का प्रवाह है पहले श्रवण करने पर महावाक्य से ज्ञान तो होता है किन्शय वितर ये वितरित भावना युक्त वृत्ति बार बार करने पर संशय भीतर नष्ट हो जाए तो ही ब्रह्माचार वृत्ति संशय भीतर रहित वही ब्रह्म ज्ञान भी वृत्तिहांतकोण का परिणाम केवल अंतकोण का परिणाम जड़ को ज्ञान नहीं कहा जाता है उसमें चैतन्य का प्रतिंब होता है सीधा रात उचित वृत्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य विवृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ होता है ये ज्वल में चंद्र ऐसे वृत्ति में चैतन्य ज्वल में चंद्र आता है कभी आरूढ़ होता है प्रतिम्ब दिखता है इस प्रकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है तो वृत्ति में आरोग्य हो गया कैंटिन तो कहते वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति आरोग्य हो एक किसी चीजिए वृत्ति में चैतन्य तो का प्रतिब होगा तो चैतन्य वृत्ति में आरोग्य हो गया अथवा अथवा वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होगी। तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति आयु चैतन्य प्रयोग करते हैं वृत्ति को कहते हैं वृत्तिधर हो वृत्ति के द्वारा प्रकाशित गोतर वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ये ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तन है केवल शून्य होकर के सुन्य हो कर कर रह जाए तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ब्रहत्ति का प्रवाह इतने ही उसमें भी कविकल्प समाधि में वृत्ति ब्रहणाकर वृत्ति में कर रहा हूं ऐसे कारण होता है वृत्ति का अध्यास करते कर समय इतने प्रवाह हो जाएगा दे का कारण वृत्ति स्मरण समय समय वृत्ति का भी विस्मरण हो जाएगा मैं ब्रह्मकार वृत्ति कर रहा हूँ ये भी भूल जाएगा मैं ब्रह्म निश्चित होकर स्थिर होकर बेटा ये नहीं बीच में सोचेगा मैं भी ब्रह्मकार वृत्ति कर रहा तथा ध्यान कर रहा हूं मन स्थिर ये तो समाधि नहीं बीच बीच में विचार करो वृत्ति प्रवाह नहीं वृत्ति कर करके ध्यान नहीं ऐसे लगातार वृत्ति चलती रहे ये प्ररणाकारीभि उसमें तो संशय और वितरक भावना पूरा नष्ट पर ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और इसमें योग मार्ग में सविकल्प समाज में तो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हुआ किन्तु अद्वैत ज्ञान नहीं मानते इनका भेद सिद्धांत पुरुष तो प्रकृति का भेद ज्ञान हो गया इतने मात्र से जो अज्ञान इसकी निवृत्ति नहीं होती इनके मत में निर्विकल्प समाज में सूच चाहिए निरुपना है जो अन्यता खातिर को ज्ञान में है प्रसंख्या में है उसका भी निरुद होगा उसको भी छोड़ना क्यों विवेक खातिर हान हेतु विवेक ख्या का त्याग करना त्याग का हेतु बताएंगे त्याग का हेतु और किसके सत्य उपाधान हेतु चैतन्य सत्य को ग्रहण करना विवेक खाति को त्याग करना केवल चैतन्य सत्य में रहना विवेक खाति को छोड़ना विवेक छात्री का त्याग कैसे होगा और चित्त शक्ति का ग्रहण कैसे होगा निरोध समाधि निर्विकर्थ समाधि को अपन प्रख्यात समाधि करके निरोध समाधि सर्ववृत्ति निरोधक निरोध निरोध समाधि होने पर विवेक छात्री का त्याग हो जाता है विवेक छात्री का त्याग होने पर ही निरोधक छाती है विवेक छात्री का त्याग तो चित्तमू आदि में भी विवेक छाती है प्रभुत्व हो गया विवेक रहेगी विवेक ख्या होने के बाद समाधि तोड़कर हो गया तो विवेक ख्या नहीं विवेक नहीं तो छाती का त्याग केवल नहीं विवेक खाती का त्याग समाधि विवेक ख्याति का त्याग वास्तव होता है और निरुद्ध समाधिकरण चित्त शक्ति का ग्रहण होता है चैतन स्तर नेतृत्व होता है और निरत समाधि में सुन निर समाधि का अवतरण के लिए शक्ति साधुताम असाधुता विवेक चित्ती शक्ति साधु है विवेकता असाधु है साधु के लिए चित्ती शक्ति ग्राह्य विवेकता प्राप्त करने के बाद उसको भी तैयार करना है पहले तो विवेक साक्षी प्राप्त करने के लिए सब विषय व्यवहार सब छोड़ करके द्वितीय ग्रहण तैयार करके छोड़ कर अभ्यास करके पर वैराग्य अत्यधिक वैराग्य से विवेक की प्राप्ति होती अंत में की ठाकुर को सोलह करके तरुपस्थित होना इसके लिए आगे कहीं ओम राम